श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन अट्ठारह सौ पुनर्यात्रा के बाद श्री राम देव का दक्षिणेश्वर आगमन भक्तों के साथ बलराम बाबू के घर पर श्री राम कृष्ण देव के दो दिन दो रात आनंदपूर्वक व्यतीत हो गए तीसरे दिन उन्हें दक्षिणेश्वर लौटना था प्रातकाल के आठ या नौ बजे होंगे घाट पर नाव तैयार थी गोपाल की माँ तथा एक और भक्त महिला गोपाल माँ का भी इस नाव से श्री कृष्ण देव के साथ दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय हुआ इसके अतिरिक्त दो एक बालक भक्त जो श्री कृष्ण देव की परिचर्या के लिए उनके साथ आए हुए थे उनकी भी इस नाव से लौटने की तैयारी हुई संभवतः श्रीयुत्काली स्वामी अभेदानंद उनमें से अन्यतम थे श्री रामकृष्ण देव ने मकान के अंदर जाकर श्री जगन्नाथ देव को प्रणाम किया तथा भक्त परिवार का प्रणाम ग्रहण करने के पश्चात नाव पर जा विराजे गोपाल की माँ तथा अन्य लोग भी श्री कृष्ण देव का अनुगमन करते हुए नाव पर बैठ गए बलराम बाबू के परिवार के कुछ लोगों ने गोपाल की मां को भक्ति भक्तिपूर्वक वस्त्रादि तथा उनकी आवश्यकता समझा रसोई समझ रसोई बनाने के लिए करछी सरसी आदि कुछ वस्तुएँ प्रदान की उस पोटली या गठरी को भी नाव पर रख गया नाव चलने लगी नाव चलते चलते श्री कृष्ण देव ने उस पोटली को देखा तथा पूछने पर उन्हें विदित हुआ कि वह पोटली गोपाल की मां की है भक्त परिवार ने उनको जो वस्तुएं दी है उन्हीं वस्तुओं की पोटली है यह सुनते ही श्री कृष्ण देव का चेहरा गंभीर उठा गोपाल की माँ से कुछ न कहकर दूसरी भक्त महिला गोपाल माँ को लक्ष्य कर त्याग के संबंध में वे नाना प्रकार की बातें कहने लगे उन्होंने कहा जो त्यागी है उसे ही भगवत प्राप्ति होती है जो दूसरों के घर जाकर भोजनादि करने के पश्चात खाली हाथ लौटता है वह भगवान के अंग के सहारे बैठा करता है उस दिन लौटते समय गोपाल की माँ से उन्होंने कुछ भी वार्तालाप नहीं किया किंतु बार बार उस पोटली को वे देखने लगे उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर कर गोपाल की मां की इच्छा उस पोटली को गंगा जी में फेंक देने की हुई एक ओर भक्तों के साथ पाँच वर्ष के बालक की तरह जैसे वे हास्य विरोध खेल खेलकूद परिहास आदि किया करते थे उसी प्रकार दूसरी ओर उनका शासन भी कठोर था किसी के अनुचित आचरण को वे सहन नहीं कर पाते थे साधारण से साधारण विषयों को का भी उन्हें ध्यान रहता था किसी का अत्यंत साधारण आचरण अशिष्ट होने पर तत्काल ही उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उस पर पड़ती थी तथा जिससे उसका संशोधन हो सके इसका वे प्रयास करने लगते उसके लिए भी उन्हें विशेष कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था एक बार गंभीर बनकर उसके साथ कुछ देर बातें न करने से वे ही वह करने से ही वह छटपटाने लगता तथा अपनी त्रुटि के लिए अनुतप्त हो उठता था। उससे भी जिसकी भूल चुक दूर नहीं होती थी, कृष्ण देव के श्रीमुख से एक से साधारण दो ही उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती थी प्रत्येक भक्त के साथ श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार के अदृष्ट पूर्व आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान किया करते थे अलौकिक प्रेम द्वारा उसके हृदय पर पहले अपना पूरा अधिकार जमाने के पश्चात जो कुछ कहना सुनना है दो चार बातों में ही उसे कह देना तथा समझा देना उनका स्वभाव था दक्षिणेश्वर पहुँचते ही गोपाल की माँ व्याकुल होकर नौबत खाने में श्री माता के समीप उपस्थित हुई तथा उनसे बोलीं सुनती हो बहू इस पोटली को देखकर गोपाल असंतुष्ट हुआ है बताओ अब क्या किया जाए मैं इन वस्तुओं को अब ले जाना नहीं चाहती यही इनको वितरण कर देने की मेरी इच्छा है श्री माता जी की करुणा असीम थी बुढ़िया को व्याकुल देख कर सांत्वना प्रदान करती हुई वे बोली उन्हें कहने दो तुम्हें देने वाला ही कौन है इसमें तुम्हारा क्या दोष है आवश्यक जानकर ही तो तुम लाई हो फिर भी गोपाल की माँ ने उसमें से एक वस्त्र तथा और भी दो चार वस्तुओं को वितरण कर दिया एवं डरती हुई स्वयं अपने हाथ से दो एक साग बनाकर वे श्री रामकृष्ण को भोजन कराने आई अंतर्यामी श्री राम देव ने उनको अनुतप्त देखकर और कुछ नहीं कहा उनके साथ हंसकर बातें करते हुए वे पूर्ववत आचरण करने लगे गोपाल की माँ भी आश्वस्त हो श्री राम देव को भोजनादि कराने के पश्चात सायंकाल से पूर्व कामारहाटी लौटी यह पहले ही कहा जा चुका है कि गोपाल की माँ को घनीभूत भाव में गोपाल मूर्ति का प्रथम दर्शन प्राप्त होने के दो महीने बाद उन्हें सर्वदा वह दर्शन नहीं मिला करता था इससे कोई यह न समझे कि इसके बाद उन्हें शायद कभी कदाचित ही उनके दर्शन होते थे क्योंकि नित्य प्रति ही उन्हें दो चार बार गोपाल का दर्शन प्राप्त होता था दर्शन के निमित्त जब उनका चित्त व्याकुल होता तभी उनको दर्शन मिलता था साथ ही जब कभी किसी विषय में उन्हें शिक्षा की आवश्यकता होती थी तत्काल ही गोपाल सहसा उनके सम्मुख आविर्भूत होकर संकेत कथन या स्वयं आचरण द्वारा उनको तदनुसार करने को प्रवृत्त किया करते थे श्री रामकृष्ण देव के श्रीअंग में बारंबार समाकर गोपाल ने उन्हें यह शिक्षा दी थी कि उनमें तथा श्री रामकृष्ण देव में कोई भेद नहीं है खाने पीने तथा शयन करने के द्रव्यादि स्वयं मांगते हुए किस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए इस बात को भी गोपाल ने उन्हें सिखाया था इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के किसी किसी विशेष भक्त के साथ एकत्र सानंद विचरण या अन्य किसी प्रकार का आचरण कर गोपाल ने अपनी मां को यह समझाया था कि वे दोनों अभिन्न हैं भक्त और भगवान एक है अतः उनके द्वारा स्पर्श की हुई वस्तुओं का भोजन करने में भी, भी उनकी द्विधा क्रमशः दूर हो गई